राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते दूती ये भाशा के रूप में हिंदी शिक्षन के लिए कारिक्रम एक बुद्धी की कहानी। बच्चो एक पोखर था, उस पोखर में खूप सारी मचलियां रहती थी। उन में से एक मचली का नाम था सौ बुद्धी, दूसरी मचली का नाम था हजार बुद्धी। हजार बुद्धी मचली समझती थी कि उसे चौप तौप।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 बहुत अहंकार था वे अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझती थी दोनों मछलियां तालाब में तैरती हुई गाती थीं हजार बुद्धि गाती etcara so buddhi machli bhi tairti hui gaati thi main pokhar ki machli pyari main pokhar ki machli pyari main sabthi badi nirali main sabthi badi nirali tarah tarah ke naach dikha kar tarah tarah प्यारी मैं पोखर की मछली प्यारी मैं पोखर की मछली प्यारी उसी पोखर में एक मेंढक भी रहता था जब मछलियां उससे पूछती कि तुम्हारी कितनी बुद्धि है तो वो कहता ओ आ ओ आ, आ, आ मेरिटो एक ही बुद्धि है मुझे तो एक ही बुद्धि जितना ज्ञान है <laughs> एक बुद्धि <laughs> एक बुद्धि एक बुद्धि <laughs> एक बुद्धि <laughs> <एक बुद्धी। laughs> मछलियां उसे एक बुद्धि एक बुद्धि कहकर चिढ़ाती थीं लेकिन मेंढक मछलियों की बात का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 सो बुद्धी मेहन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा हूँ सूरज दू रहा है सारे पक्षी अपने घर को लोट रहे है तक्षी बहुत बुद्धी मान होते है देखो न, पेड़ पर कितना सुन्दर घर बनाते है ओ आग। ओ ओ भी कोई बुद्धिमान होते हैं वो तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं मेरी तो सब बुद्धि है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता सब बुद्धि मछली जोर-जोर से हंसने लगी हंसते हुए वो तैर कर दूसरी तरफ चली गई तभी हजार बुद्धि मछली मेंढक के पास आई और बोली मेंढक भाई मेंढक भाई आप सब बुद्धि से क्या बातें कर रहे थे हजार बुद्धि बहन मैं तो यही कह रहा था कि पक्षी अपनी बुद्धी से कितना अच्छा घर बनाते हैं इस पर सो बुद्धी बेहन बोली पक्षी तो शिकारी के जाल में फश जाते हैं लेकिन उसके पास तो सो सो बुद्धी हैं उसे कोई नहीं पकर सकता इसलिए वही बुद्धी मान है ओप ओप इसकी तो केवल 100 बुद्धि है मेरी तो हजार बुद्धि है आ, उसे तो कोई भी पकड़ सकता है लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता आ, आ, आ, आ, आ। तो बच्चों जानते हो एक दिन क्या हुआ एक दिन एक बुद्धिमानढक पोखर के किनारे घास में बैठा था तभी पोखर के पास दो मछुआरे आए उन मछुआरों ने 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि मछलियों को देखा वे दोनों बहुत खुश हुए एक मछुआरे ने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 तेर ते देखा है इन मछलियों को बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे इस तरह दोनों मछुआरे आपस में बातें करते हुए चले गए मेंढक उनकी बातें सुनकर डर गया था उसने आवाज देकर सोबुद्धि को बुलाया ओ आ ओ आ सोबुद्धि बहन सोबुद्धि बहन आती हूं मेंढक भाई सोबुद्धि तेजी से तैरती हुई उसके पास आई मेंढक ने उससे कहा ओ आ ओ आ सोबुद्धि बहन सौबद्दी बेहन, तुमने कुछ सुना? क्या? ओअ, ओअ, अभी अभी यहां पर दो मशुवारे आये थे मैं घास में छिपकर बैठा था, ओअ, ओअ वो आपस में बातें कर रहे थे, ओअ, ओअ अच्छा, पर क्या बातें कर रहे थे, ये तो बताओ ओअ, ओ, आ, ओ आ, मछुवारे कह रहे थे इस पोखर में मोटी-मोटी मछलियां मोटी हैं वे कल सुबह यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे ओ आ ओ आ <laughs> अरे इसमें डरने की क्या बात है मछुआरे कल आएंगे तो भले ही यहां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 मैं मानता हूं कि तुम बहुत होशियार हो फिर भी तुम्हें अपनी रक्षा का तो करना ही चाहिए मेरी बात मानो तो इस पोखर को छोड़कर दूसरे पोखर में चली जाओ अरे मैं क्यों जाऊं दूसरे पोखर में तुम अपनी चिंता करो कहीं तुम ही उनके जाल में न फस जाना <laughs> <ओ हाँ। laughs> ये कहकर सौ बुद्धी हस्ती हुई वहां से चली गई मेंधक ने हजार बुद्धी मचली को आवाज दी ओ आ ओ आ हजार बुद्धि बहन ओ आ हजार बुद्धि बहन ओ आ ओ आ आते मेंढक भाई ओ आ ओ आ, ओ आ हजार बुद्धि अभी कुछ देर पहले यहां पर दो मछुआरे आए थे ओ आ ओ आ वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे ओ आ, ओ आ। अच्छा वो क्या बातें कर रहे थे मैं तिवारी कह रहे थे कि इस पोखर में मोटी-मोटी मछलियां मोटी हैं वे कल सुबह आकर पोखर से मछलियां पकड़ेंगे हं बहन उन मछुआरों से बचने के लिए तुम किसी दूसरे पोखर में चली जाओ ओ आ ओ आ <laughs> रे मां मैं डक भाई तुम रहे पुत्तु के पुत्तु आ आ मछुआरों से बचने के लिए दूसरे पोखर में मैं क्यों जाऊं मेरे पास हजार बुद्धि है आ, मैं हजार रुपयों से उन मछुआरों से बच सकती हूं बहन मेरी बात मान लो और उनसे बचने के लिए किसी दूसरे पोखर में चली जाओ तुम्हारी मर्जी है, मेरी तो एक ही बग्धी है वो कहती है, पोखर छोड़ देना चाहिए मैं तो आज ही पोखर छोड़ दूँगा और दूसरे पोखर में चला जाओंगा हाँ, हाँ, हाँ दूसरे दिन सूरज निकलते ही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 मेंढक ने दोनों मछुआरों को जाते हुए देखा मछुआरे दोनों मछलियों को पकड़कर ले जा रहे थे मेंढक सोच रहा था ओ, ओ, ओ आह इन दोनों मछलियों को अपनी, अपनी बुद्धियों का कितना अहंकार था लेकिन इनकी, इनकी चतुराई कुछ काम नहीं आई मैंने बुद्धि से काम लिया और, और पोखर छोड़ देने, देने का निर्णय कर लिया मेंढक गा गा कर सब से कहने लगा ओ ओ ओ ओ हम अहंकार झूठा जो करते इंकार जूटा जो करते वो ऐसे ही मारे जाते बुद्धी तो होती है वो ही बुद्धी तो होती है वो ही जो समय पर काम समारे बुद्धी की कहानी अभियाव सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक शशी भुषन शलब कलाकार सोम नातनागर मंजु मैनी राम मैनी और सुचित्र गुप्ता संगीत काजल घोष ध्वनयांकन मैत्रई दुवेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुती वंदनानेगम